आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। मैं पूछता हूं कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वो कहा जाते हैं? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्यात्मा नहीं वो कहा जाते एडमंड बर्ग की जिज्ञासा एकदम प्रमाणिक थी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 मिले भी ऐसे धर्मगुरु पादरी मुनि मगर कोई रौनक ना मिली ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हूं कहीं कोई महोत्सव ना मिला जिंदगी ऐसी लगी जैसे बोझ हो वहां उसने पूछा कैसे कि सुक्रात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 वो उनके आसपास चलता हुआ मौसम उसको तुम उनसे छीन ना सकोगे नर्क बदल जाएगा बुद्ध ना बदलेंगे तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नर्क में कैसे डाल सकते हो तुम तुम्हारे तथाकथित कथित धर्म गुरुओं को सुखी नहीं कर सकते तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो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 से ग्वाला तुम्हारे गांव भर की गौ को इकट्ठा करके जंगल ले जाता है दिन भर चराता है गिनती रखता है लौटा लाता है कहता है पाँच सौ गौं चरा के लौटा तो एक गऊ तुम्हारी नहीं है उसमें सब दूसरों की है वेद कितने ही सुंदर हों दूसरे की गौएँ उपनिषि कितने ही सुंदर हों दूसरे की गौएं तुम्हारा क्या है ग्वाले ही बने रहोगे मालिक कब बनोगे शब्द सीख लेने से आदमी ग्वाला ही रह जाता है और गौएं कितनी ही हों अपनी एक भी नहीं सब उधार सब दूसरों की लेकिन ग्वालों में भी अकड़ होती अगर एक ग्वाला सौ गौएं रखता है और दूसरा ग्वाला पांच सौ तो पांच सौ वाला ज्यादा आंकड़ा रहता तो कहता तू है क्या मेरे सामने सौ गौएं चराता मैं पाँच चराता मगर गौं सब दूसरों की हैं सौ की कि पांच सौ हो तुम चतुर्वेदी हो कि त्रिवेदी कि दुवेदी इससे क्या फर्क पड़ता है गौं सब दूसरों की अपनी कोई एक भी गाय हो तो ही जीवन को पुष्ट करती तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है तो ही तुम उसके मालिक हो वो दुबली पतली हो दीन दरिद्र हो अपनी हो तो भी किसी की स्वस्थ स्वीडन से आई गाय के मुकाबले भी बेहतर है पीने वाले एक ही दो हों तो हों मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम ज्ञानी बहुत दिखाई पड़ते पीने वाले एक ही दो हों तो हों वेद के जानने वाले उपनिषित कुरान के जानने वाले बहुत हैं पीने वाले एक ही दो हों तो हों मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम शराब घर में जितनों को तुम बैठा देखते हो सबको पीने वाले मत समझ लेना उनमें से कई तो पानी ही पी रहे हैं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 राग द्वेष और मोह को छोड़कर सम्य ज्ञान और विमुक्त चित्त वाला हो था इस लोक और परलोक में किसी भी चीज के प्रति निरभिलास हो तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है लुफ में तुझसे कहूं क्या जाहिद हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं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 बाकी अभी है तर्क तमन्ना की आरझू अभी इच्छा एक है बाकी कि सब इच्छाएं छूट जाएँ तर्क तमन्ना की आरझू सब तमन्नाएँ मिट जाएं ये एक तमन्ना अभी बाकी है क्यों कर कहूँ को कि कोई तमन्ना नहीं मुझे इसलिए अभी कैसे कह सकता हूँ कि मेरी अब कोई वासना नहीं एक वासना अभी मेरी सेस है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 तो श्रामण्य का अधिकार मिलता है आज इतना ही